गोविंद हरि हरिओम नारायण हरि भगण वेद की पावन गंगा ब्रह्म सूत्र तथा भगवान की श्री कृष्ण की लीला कथा का अमृत पान हम सब निरंतर कर रहे हैं और वेद ने हमारी आंखें खोली उसने हमको धर्म का सही स्वरूप दिखाया सांप्रदायिक सोच संप्रदायों में बांटती है वो धर्म नहीं होती धर्म पर वो अपना एक अलग स्वभाव विचार और राह रखती है जबकि धर्म प्राणी मात्र में कोई भेद नहीं करता धर्म जोड़ने की राह है और सांप्रदायिक सोच सबको बांटने के रास्ते है वेद ने आकर हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है और उसने हमें यह एहसास भी दिया है कि हमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है हम सब समान हैं। और उस अनंत सत्ता के द्वारा बनाए गए हैं इसलिए हम उसकी अनुपम कृति हैं हमें कोई छोटा नहीं है और न हम किसी से पड़े ही हैं जबकि सांप्रदायिक सोच बांटती है छोटा बड़ा करती है भेदभाव कराती है वेद की इस राह में आके हमने देखा प्राणी मात्र से एक ही भाव रखता है और हमने जाना कि शरीर हमारा किस प्रकार भस्मी से अन्न अन्न इस दुर्लभ रूप को पाता है यज्ञों के द्वारा फिर वेद में हमने जाना कि जीवन का अवतरण कैसे हुआ कैसे जीवन को उतारा गया और वो सब बातें जिसे आज विश्व का आधुनिक विज्ञान भी, भी, भी लौटकर मानने के लिए विवश है जो यज्ञ और यज्ञ की कल्पना जिससे ग्रहों की सृष्टि होती है इसका विस्तार हम पहले भी पढ़ आए हैं आज नासा ने भी स्वीकार कर लिया है कि बिग बैंग से कोई प्लैनेट नहीं बना एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट उन्होंने अब दूरबीनों से देखा है जो बड़ी दूरबीनें बनाई है नासा ने और दूसरी जगह पर तो उन्होंने अब ग्रहों का निर्माण होते हुए भी देख लिया है और ये ठीक वही कंसेप्ट है जो हमने वेद में पहले पढ़ के आ रहे हैं पिछले 44 वर्ष से हम जिस कंसेप्ट को पढ़ते आ रहे हैं और करीब आधी सदी से ऊपर हो रहा है उन ग्रह किताबों को भी जो आपके पास हैं आज नासा ने उस विज्ञान को कि इस बात को भी स्वीकार कर लिया और अब विश्व का वैज्ञानिक हमसे अलग नहीं है बिग बैंग से कोई ग्रह नहीं बनते यज्ञ के द्वारा ही ग्रह बनते हैं और वो बनते हुए अब देख भी रहे हैं गंभीर स्पेस में उनकी बड़ी जो दूरबीनें हैं उनसे वो देख रहे हैं जो नए है उन्होंने इजाद किए हैं और वो देख करके स्तब्ध हैं कि कैसे धीरे धीरे प्लैनेट फॉर्म होते हैं और जैसा कि हम लोगों ने श्रीमद भगवद गीता में भी पढ़ा वेद में तो पूरी कथा ही है कि और जीवन को भी बताया अन्नाथ भगवंती भूतानी और जन अन्न संभवा हा? कि संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है और ये अन्न जल से उत्पन्न होता है और मट्टी है जो फिर शिशु का रूप पाती है हा? अब बहुत सी धाराएं खुली हैं और ने हमें स्पष्ट किया तो एक ही बात अब हर ओर से उभर के आ रही है कि अगर तुम अपने शरीर को भगवान का पवित्र मंदिर नहीं मानते तुम अपने आप को अपने शरीर को स्वयं सम्मानित नहीं करते हो विषांतता लोभ मोह में इसे गंदा कर रहे हो इस शरीर को और इसके अमृत क्षणों को तो तुम्हारा कोई भगवान नहीं तुम्हारा कोई धर्म नहीं तुम्हारा कोई ईमान नहीं है शरीर संपत्ति नहीं है और तुम कोई संपत्तिवादी संप्रदाय नहीं हो सदा याद रखो कि मेरा शरीर पवित्रतम मंदिर है क्योंकि आज भी प्रभु बना रहे मैं कोई भी गंदा आचरण कोई भी सड़े हुए विचार से भी इसे मैला कैसे कर सकता हूं आज आपको कोई कहे कि आप बहुत घटिया आदमी है तो आप बुरा मान जाएंगे तो मैं पूछता हूं आपने हर बार शरीर को अपने घटिया क्यों माना तभी तो आपने उल्टे सीधे काम किए आपने तो स्वयं अपने को अपमानित किया है जब जब आपने गलतियां करी हैं चाहे वो विषयादता थी लोभ था सल्टिंग एंड अब्यूजिंग योर से अपने को खुद गालियां दे रही थी और इसी प्रकार हमने पिछले रविवार को भी जाना ब्रह्म सूत्र में पिछले संडे का क्या था कि चमशवत विशेषाथ कि चमड़ी का यहां कोई महत्व तो नहीं बस जिसे देखो चांद पकड़े बैठा है मेरी चमड़ी हाँ। चमस्वत अविशेषाथ कि तू चमड़ा भरी आदमी नहीं है अच्छे से जान लो इस बात और ये कोरा चमड़ा नहीं ये डिवाइन टेम्पल है अगर ये मंदिर नहीं तो अविशेषा इसकी कोई विशेषता फिर बाकी नहीं है क्योंकि कल ये सड़ी हुई मट्टी तो होगा दुर्गंध ही तो होगा समझे। और इसी पे फूले फिरे मैं कैसा दिखता हूं तू नहीं दिखता बस वो दिखता है वो जो सब में बैठा है वो जो हम सबको बनाता है बस वही दिखता है और जिस दिन उसकी आभा हट जाती है लोग कहते हैं इसकी मट्टी क्यों खराब कर रहे हो ले चलो इसे फूकने शमशान घाट में जाता है और घर में तेरा ही पर्यं छूतवास करती है सारा घर छोता हो जाता है तो कौन दिखता है बस वो दिखता है सब में उसी को देखो उसी को देखो आए आज की रिचा खोलते हैं हमारे ऋषि हैं स्त्रो आंगी रस वो ज्योतियों का स्तंभाकार पर्वत है और अंग अंग में जिसकी ऊषमा समाई है ये गीत उसी के सुनाता है आए ऋचा खोले कहा तेसरो ध्या व सवितुर्द्वा उपस्थान एका यम से विराशात मृता ब्रवीतु आणी नृताधि ये आज की रचा है इसका संधि विच्छेद करें और एक एक शब्द का अर्थ करते चलें आप लोग अपने संस्कृत डिक्शनरियों में पाएंगे तीसरो तीनों काल अर्थात प्रतीक्षा, नित्य निरंतर गायत्री त्रिकाल काल होती है तो का तीनों काल या कहने का अर्थ है कि सांस सांस में एक एक धड़कन में ध्यावाह उसका ध्यान करो भजो उसको जो बैठा भीतर तुम में और जो बैठा हम सब ने ध्यावा इससे हट के ये नहीं करोगे तो गलत ध्यान करोगे गलत सोचोगे गुस्सा करोगे ईर्षा द्वेश में जाओगे दूसरों की बुराई में जाओगे तुम्हारे प्रति किए गए तथा कथित अन्यायों में इसकी सोच में जाओगे लोभ में जाओगे तो इससे क्यों ना ऐसा करो कि तेसरो त्रिकाल ध्यावा ध्याओ उसका ध्यान करो सवितुह दुआ हाँ सवितुर दुआ का संधि विचेद हो जाएगा सवितुह स्वर्ग आ जाएगा तो सभी तो माने सूर्य को यज्ञ को उन ज्योतियों को द्वा क्योंकि एक सूरज जो बाहर है एक सूरज जो भीतर है इन दोनों को याद करो एक यज्ञ जो बाहर है जिसमें हम खाली हवन करते हैं एक यज्ञ जो हमारे भीतर प्रज्वलित है जिसमें हम क्षण क्षण पलते हैं बनते हैं और जो हमारा मोक्ष का द्वार है तो कहा तीसरोध्यावाह सवितुरस्थान तो इन दोनों में ही व्याप्त हो करके अपने मन को स्थिर करो स्थित कर दो स्थिर कर दो इसको और ये दोनों अलग नहीं है एका, एका तो भाव है बाहर बिंब है भीतर साक्षात है जैसे गीता में भगवान ने कहा हे अर्जुन मैं सहस्रों सूर्यों को तेज देता हूं और ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में श्री राम छंदों में गायत्री प्रणों में ओंकार तथा हे अर्जुन संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा सूर्य मैं यह आत्मा है ये यज्ञ जो हम सब में है। तो कहा कि मैं सहस्त्रों सूर्यों को तेज देता हूं सहस्त्र सूर्य क्यों क्या आज अगर आत्मा सूरज इस देह से उतर जाए एक हजार सूरज भी जगमगाए तो क्या मुर्दे की आंख देख पाएगी हम देखते हैं इस सूरज से बाहर का सूरज तो आयना भर है क्योंकि बाहर का सूरज अगर एक आयना भरना होता तो इस भीतर के आत्मा सूरज के हटते ही हरूर अंधेरा क्यों होता हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता अपना पराया कुछ भी तो दिखाई नहीं देता तो कहा ध्यावा सभी सवितुरस्थान एक उसको भी अपने अंतर में याद करो आप सूरज को जल देके चले आए कोई बात नहीं उस सूरज से इधर का एकत्र तो खोजे होते एका जैसे आईने में आपने देखा लेकिन कंगी तो अपने ही सर पे की थी यहां भूल गए थे हाँ? आईने पर कंगी फेर रहे थे बड़ी पूजा कर रहे हैं हाँ? कोई और है जो हमें सिद्धि देगा अरे जो बैठा है उससे बड़ा सिद्ध कौन है भीतर तुम्हारे बाहर सब आयना भरे है भीतर मेरी झाई है उसकी परछाई है वो दिखता है देखो उसको हा? कभी देखा है तुमने कि कोई आईने पर जाके कंगी कर रहा है आना देखा और अपने बाल? बार मेकअप वेकअप भी कभी कभी करती हैं माताएं है हमारी देवियां तो क्या आईने पे लिपस्टिक लगाती हैं अपने होटों में लगाती हैं लेकिन भक्ति में तुमने जड़ता के साथ दमपूर्वक का नहीं यही सही है जबकि व्यवहार जगत में तुमने कहा यह तो कोरी बकवास है ये तुम्हारे सोच के भेद है यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं एक सर्वनाशी अज्ञान है जो तुम्हारी उम्र खाया जाता है से कभी मत भूलना मूरत में तो देखता हूं झाई उसकी और फिर मूरत को अर्पित होकर इस मूरत के समय पर अपने भीतर आत्मा को रूप देता आत्मा से ही तो जुड़ता हूं ठीक जैसे कंगी करता हूं उस से के आगे वही भक्ति में करता हूं इसे हटके करूंगा तुम तो और व्यर्थ हो जाएगी दुनिया का मजाक बन जाऊंगा तो कहा तीसरो ध्यावा सभी तुर दुआ, दुआ उपस्थाम एका यमस्य से भुवने यमस नियम पूर्वक नित्य निरंतर जिसके भवन में घर में विरासाट तू रह रहा है उस विराट के साथ उसको ध्याेंगे बाहर हर ओर से भाव लेंगे कि गोविंद आप सब में है अब फिर आएंगे भीतर और चूम चूम लेंगे चरण आपके लिपट लिपट जाएंगे नारायण आपसे आप तो मेरी अंतर आत्मा है देखो ऋषि का भाव वेद में और भक्ति का स्वरूप देखो वेद में और जो कर रहे थे जरा उन नाटकों का भी ध्यान कर बुद्धिमत्तापूर्वक बड़े बुद्धिमान है उसे पकड़े बैठे हो जो व्यवहार जगत में भी सामने दिख रही है कि जड़ मूर्खता है कंगी सर पर करता हूं भले देखता आयना तो देखता हूं आयना हर हो लेकिन छवि तो नारायण आपके है आप ही को देखता हूं आप ही मेरी छवि है पे ने रूप दिया प्रभु आपका बनाया आपसे हटकर तो रह नहीं सकता क्योंकि आपके हटते ही ये मृत हो जाता है मर जाता है शरीर इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहता बाहर तो सब में नारायण आपका रूप है आपकी झाई है अब मैं शीशे नहीं गिनता शीशों के गुण दोष नहीं खोजता हर शीशे में गोविंद आपकी मनोरम छवि देखता हो क्या बात है तो कहा तीसरोध्यावाह सभी दुआ उपस्थान एका यमाश्य नियम पूर्वक जिसकी देह में भोवने भुवन में घर में हम वास कर रहे हैं विराशाट उस सर्वव्यापी के वो जो ग्रहों नक्षत्रों को बनाने वाला है वो जो तुम्हें रूप देने वाला है वो आज भी तो तुम्हारे भीतर तुम्हारी जूठन को बन के शबरी का राम वही तो रत्न बदलने वाला है। अरे बाहर के आयनों में झाई अपनी खोजनी थी गुण दोष दूसरों के नहीं कमियां अपनी पहचाननी थी और ठेकेदार हो गए थे धर्म के हम सब क्या कह रहा है आणिन्थ रथम रथ्यम अमृत अधि रिताधि रथ्यम ऋताधि तस्थूरी ब्रवीतु या उत के जैसे रथ में देखा होगा तुमने दिखते हैं घोड़े कि ये रथ को उठाए हैं चल रहे हैं बैठे हुए दिखते हैं लोग कि वो व्रथ में बैठे हुए हैं लेकिन इन सबको उठाए तो आणिम धुरे ही होते हैं पहीयों के सारा वजन तो उन्हीं पर होता है उसी प्रकार तुम इंद्रियों के घोड़ों को क्या देखते हो मैं करता हूं मैंने किया ऐसा अरे जिस शरीर रथ पे तुम बैठे हो उस पूरे वजन को जो उठाए धुरे हैं वो तो स्वयं आत्मा है नारायण है आज उसको देखो जो उठाए है तुमको जिसके कारण तुम जो व्यापक रूप से अधिमाने व्यापक रूप से जो तुम्हें जीवंत किए हैं जीवन के क्षण दे रहे हैं तस, तस्थु उसमें अद्वैत स्थित हो जाओ जुड़ जाओ एक हो जाओ इस भांति ब्रह रीतु भजन तब गाओ उसके आपने कहा हमने भी तो भजन गा लिए। उस भजन को तुम चिए भी हो उस भजन में तुम्हारा तुमने कभी अपना आचरण व्यवहार और अपना अस्तित्व तो खोजा है उस भजन में क्या तुमने जीवन की सारी सार्थकता खोजी है जिए तो उस भजन से हटके ही हो तो कहा तस्थ भाव से अद्वैत रूप से आज उस आत्मा में स्थित हो जाओ, हो यह जो उतैची के तत् जो तुम्हारा उत्थान करने वाला है तुम्हें निरंतर तुम्हारे उद्धार करने वाला है और उसकी धर्म ध्वजा बन उठो गगन में और फहराओ अब क्यों आवागमन में जाओ होता है उसके द्वारा ऊपर को उठते हुए धर्म की ध्वजा बनकर गई नारायण की पताका के रूप में आओ और नीलाकाश में लहराओ आत्मा यज्ञ को पढ़ो अपने आप को जानो अपने भीतर झुकते चले जाओ और फिर ब्रह्मसूत्र भी खोल लें। हम्म वेद आपको बहुत कड़वे तो नहीं लगते हाँ कहते स्वामी जी समझ में नहीं आते काश आप अपने को समझ पाए होते तो वेद से ज्यादा मीठे कोई ग्रंथ नहीं थे पर आपने तो अपने से दूर प्रेतों की तरह अपने से कट के जीना चाहा। मंजिल भी खोजी तो अपने से बाहर जबकि वो बैठा रहा आपके भीतर और आज तो विज्ञान ने भी मान लिया है पहले वो कहते थे हम पढ़ाते भी थे ब्रह्मरंद्र को जिसे पीनियर बॉडी हम कहते हैं बीइंग पाइन तो कहते थे कि ये ये, ये यूजलेस ग्लैंड है इट हैज नो फंक्शन वट्स तो इसे है ऑप्शन इन मेडिकल जो लड़के हमारे यहाँ एम हो गया हमने कहा था कि पीनियल बॉडी इज रेगुलेटर ऑफ ऑल द रेगुलेटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनी लिविंग बॉडी और आज सारा विज्ञान मानता है कि पीनियल बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द रेगुलेटर्स ऑफ बॉडी ये सब रेगुलेटरों का भी रेगुलेटर है मास्टर कंट्रोलर है और यहां ब्रह्मरंध्र को बहुत महत्व दिया गया है वेद में मरते समय कपाल क्रिया करके भी ब्रह्मरंध्र से ही जीव को हम आल करते हैं चिता पर तो कहा आगे आए तो क्या कह रहे हैं ज्योति रूप क्रमा तो तथा है यह आज के विचार है कि ज्योति के ज्योति और रूप के क्रम में भी तथा है दिए धीरे जीवंत और धारण करने के रूप में भी एक एकत्र भाव से आत्मा को ही उत्पत्ति का मूल स्वीकारा गया है आत्मा में ही जब परम शब्द जुड़ता है तो परम धन आत्मा परमात्मा होता है परम धन ईश्वर प्लस ईश्वर परमेश्वर होता है इसलिए भी सृष्टि का कर्ता आत्मा ही है और कहीं पर भी किसी ज्ञान विज्ञान में कोई भेद नहीं है उसी को पूर्व के ब्रह्म सूत्र के साथ जोड़ लो जमसवत अविशेषाथ चमसवत अविशेषाथ यह कहना कि ये चमड़ी का शरीर ही अपने में सब कुछ करता है कि प्रकृति ही सब करती है यह सत्य नहीं है प्रकृति उत्पत्ति का कारण हो सकती है कर्ता कदापि नहीं हाँ, तो आए आप कृष्ण की कथा में चले हाँ, वो कथा आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए हम कथा हम चलते हैं हाँ, हाँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सामने अब इस कथा का रहस्य लीला कथाओं का भी रहस्य बदल गया है कि भगवान की लीला कथाओं को इतिहास को हमने अध्यात्म की करवट दी हर छात्र को उसका स्वरूप पढ़ाने के लिए राम की कथा में हमने जाना दशरथ राम के पिता हैं जिसने दस इंद्रियों का निग्रह किया रथ लिया बांध लिया उसका मन क्या हुआ दशरथ और जिसकी दस इंद्रिया दसमुह बनी है और वो चारों तरफ सब कुछ नोचना समेटना और अपनी एक सोने की लंका बनाना चाहता है माए मेरा घर गर, मेरी गृहस्थी वो दसमुह वाला क्या है दशानन राम हम सब क्या बने अरे भाई बताओ तो अपने अपने कोई बतला बनना था दशरथ और बन बैठे हैं दशानंद क्यों क्योंकि 1200 साल की गुलामी ने हमारा वे ऑफ लाइफ हमारी सोच समझ लिविंग डिसिप्लिन सब बदल के रखती और आज एक पिशाच बन बनकर जीना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया है इसीलिए आज हम इन कथाओं को भी तो नहीं समझ पा रहे और हमें विस्तार से राम कथा में भी जाना था कि इतिहास अपनी जगह है वो साढ़े उन्नीस बीस लाख वर्ष पूर्व का है लेकिन सात हजार वर्ष पूर्व गुरुकुल शिक्षा में बालक को उसका संपूर्ण स्वरूप लीलात्मक रूप से पढ़ाने के लिए तथा अतीत के पूर्वजों को भी स्मृति में अमर करने के लिए हमने इतिहास को अध्यात्म में करवट दी है और जब भगवान वासुदेव के साथ भी बाढ़ लीला हो गई देविका के तट पर तो उसके बाद वेद व्यास ने कृष्ण के भी संपूर्ण जीवन को और उस महाभारत युद्ध को भी एक लीला काव्य का रूप दिया कि जिसमें छात्र अपने आप को पढ़ सके महाभारत क्या है जीवन का वो युद्ध जिसे हम प्रतीक्षण हमारी बॉडी लड़ती है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ना टू मेंटेन द स्पेस ऑफ द बॉडी भीतर के क्षीर सागर को बना के रखने के लिए बाहर की मायाओं को निरस्त करती है वो ग्रेविटीज़ जो मेरे शरीर को निरंतर तोड़ती हैं, हर सेल 35 दिन में मर जाता है आत्मा यज्ञ के द्वारा नया लाता है इस पूरे युद्ध को हमने महाभारत कहा था भारत आप सब हैं, आपका जाति संगत नाम है हा तो जिसे सारे भारत लड़ेंगे तो उसे हम महाभारत ही तो कहेंगे ईच बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो जब इन शक्तियों और सत्ताओं के खिलाफ मेरा शरीर निरंतर संघर्ष कर रहा बैठा हूं तो सोया हूं तो लेटा हूं तो और आत्मा ही निरंतर नए कोष बनाता है जो माया तो डालती है इस बॉडी के बिना मैं ग्रेविटी में रह नहीं सकता माया में ऊपर आकाश में चला जाऊं ये शरीर निष्प्रभावी है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है ये वहां जाकर के विकृत हो जाएगा हाँ, इसे हम विस्तार से पीछे भेदने भी पड़ चुके हैं तो आपका शरीर रथ है बीच महाभारत में है मायाओं के महासमर में है तो जो प्लेनेटरी ग्रेविटीज हैं वो तो हैं है ही हैं उसके बाद मैंने नई ग्रेविटीज पैदा की हैं ईर्षा द्वेश लोभ कला कपट झूठ छल ये नए कौरव और बना क्यों मेरी अतृप्तियां और इच्छाएं बन के गौरव मार रही हैं मुझको और मैं उन्हीं से रिश्तेदारी निभाया करता हूं और अपने को जानने की फुर्सत नहीं मुझको एक सिरे से अपने से कटा हुआ तुम बहुत जल्दी नहीं मरते अगर अपनों की चिंता न मारती तुमको तो अपने सक, कितने सगे थे कि आधी उम्र ये भी खा गए थे बोलो हमें याद है एक एक अतीत की किसी और की चर्चा कर रहे हैं सन्यासी का तो अतीत नहीं होता तो सबने पूछा उससे कि तू वापस क्यों जाना चाहता है देश तो अभी आजाद हुआ है वहां तो बहुत गरीबी है यहां से क्यों जाना चाहता है कहा मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं मैं तो वहीं जाऊंगा बोले क्या करेगा कहा मैं तो तुम्हें पढ़ूंगा कहने लगे बाद में बहुत फ्रस्ट्रेशन होंगी धरती छोटी सी है मिलते रहेंगे पूछते रहेंगे और वो वक्त के साथ अपनी राह बढ़ गया बाकी तीन पहियों वाली गाड़ी मैं बीबी और बेटा यही संभाली मिलते रहे पूछा भाई तेरी ये कमर क्यों झुक गई ये मट्टी में कुछ खो गया है जो ढूंढ रहा है बोला हाँ तू तो कहेगा तेरे को क्या है तू तो मस्त जी रहा है अगर तेरे पे भी घर की चिंताएं होती तो मैं लादने क्यों गया था मिस्टर समझदार सिंह हाँ मुझे कह रहे थे प्रस्ट्रेट होगा और तू तो जा रहा है भी इसे मैं तो ठीक ठाक हूं आई नॉट ऑनेस्ट टू माय सेल्फ हाउ कैन आई बी ऑनेस्ट टू अदर्स जब मैं अपने साथी ईमानदार नहीं तो दूसरों के साथ ईमानदार सगा वगा कहां से हो जाऊंगा जिसे देखो अपने दम्ब के घंटे बजाया करता है अरे जब वो अपना ही नहीं तो दूसरे का क्या होगा कौन सही था बोले नहीं चले गए अब तो चले ही गए उनकी पीढ़ी भी चली गई वक्त के साथ ऐसे ही होता है ना तो मुझे मरना ना पड़ता जो मैंने मेरों को बसाया ना होता और उनकी चिंताओं ने मुझे रिश्ता एक है आत्मा से एक बार हमने कहा हमारी शादी हो चुकी है तो सबकी गर्दनें बोल लंबी हो गई हैं हम लोगों को पता ही नहीं मैंने हाँ जब हम 11 बरस के थे ना तो उस वक्त हमारा जब जगह पर भी संस्कार हुआ तो उन्होंने गायत्री मंत्र में कहा कहो तत्सवितुरणियम हमने कहा तत्सवितुरणियम तो का बालक तुम्हारा विवाह तुम्हारी आत्मा से हो गया हमें जब एक हो गया था तो दूसरे की जरूरत ही नहीं समझी हो गया तो हो गया अब मेरा रिश्ता उससे और वो है मुझमें समाया हुआ इससे बढ़िया गृहस्थी और क्या होगी जगत तो सेवा का स्थान है सबकी चरण रज माथे से लगाएंगे सबकी सेवा करेंगे सी राम मैं सब जग जाने गा सकते हो मान तो नहीं सकते जब तक मेरा घर है उसका घर है कैसे मानोगे किसी यह नाम में समझे बड़ा मुश्किल है तो कृष्ण की कथा में भी मैंने बालक को उसको उसका संपूर्ण जीवन पढ़ाया आया कि भगवान वासुदेव प्रगट होते हैं कंस की जेल में वसुदेव और देवकी का दाम्पत्य ही उन्हें लाता है ये शरीर इस मन की जेल है और यही आत्मा अग्नियों का देवता यज्ञ उसे शिशु के रूप में प्रकट करता है हर बालक कृष्ण सा जन्मता है और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है आप सब लोग नंद यशोदा बन के पालते ही तो उंगली बनाई नहीं बेटा मेरा कहां से हो गया लेकिन धृतराष्ट्र की अंधता जीते हैं हम महाभारत हमने महाभारत के इस युद्ध में अपने दुश्मनों के साथ समझौते कर रखे हैं कि तुम्हारी साझी वो कहते हैं ये तो अच्छा है हम तबीयत से मारेंगे हैं मार देते हैं ये नया है, महाभारत है आत्मा कृष्ण से कहा अर्जुन ने कि भाई तुमसे नहीं मेरी तो दुर्योधन दुशासन से दोस्ती ईर्षा दिष्प्रोत तुम्हें छोड़ नहीं सकता क्यों भाई ये नया युद्ध कर दिया आपने और ये बारह पंद्रह सौ साल की गोला मिले मेरे और इस प्रकार कृष्ण की कथा में हमने भक्ति में भी मेचोरिटी के लेवल कैसे आते हैं कि पहले गोपियाँ क्योंकि हर रूप ये हर रूप तो उसी का है क्योंकि कलाकार अपनी कृति के द्वारा जाना जाता है ना कि सब तो उसी के बना है तो किसी एक रूप में गोविंद ले बाल छवि लोगे तो बहुत सुखी रहोगे क्योंकि बाल भाव में विषया संसार नहीं होता है तो संसार अपने आप छूट जाता है और तेरा मन भोला बालक हो जाता है तो बाल कन्हैया की सुंदर मनोरम चीज जो छवि है कन्हैया हमारे सामने बैठे आशी यही हमारे परम ब्रह्म है और हम सब इनको अर्पित हैं खेल खेल में भक्ति की महागंगा प्रवाहित प्रथम अवस्था में हमने जाना कि गोपियों से कहा कि इन्हीं के रूप में बस के इन्हीं के होके सब कुछ इनको अर्पित करके स्वयं निमित्त बन के हमको जीना और आज तक हमने गीता पढ़ डाली निमित्त मात्र भव सभ्य साची लेकिन ये निमित्त कभी नहीं पढ़ पाए दम्ब जिये आसक्तियां जिए निमित्त तो कभी नहीं हो पाए तभी तो मेरे भाव बदले थे तभी तो मेरे भाव टूटे थे, तो थे तभी तो मैं सत्य से डिगा तभी तो मैं डरा था जब जब मैं उससे अलग हटूंगा मेरे पाप ही मुझे सत्य की राह से डिगाते रहेंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा तो जब बाल छवि में देखना शुरू किया तो सबकी उपेक्षा होने लगी तो फिर हमने ब्रह्मा जी वाली लीला पड़ी कथा की कि सब में भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने राधा से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस अमृत को कभी मत जाने देना ये दूसरी अवस्था है आप अगली क्लास में आओ कि अब सब में गोविंद का भाव लाना है खाली गोविंद में ही नहीं ये गोविंद सब में है तो सब में अब गोविंद भाव लाना है तो वह अभ्यास शुरू हुआ और फिर अक्रूर जी लेने आ गए तो कहा ये तीसरी क्लास में जा रहे हैं हम कि जब बाहर से कोई खो जाता है तो जीव अपने मन और कल्पनाओं में उसे खोजता है गोविंद को वहां से मत जाने देना वो बिठाना भी ना होने में भी होने का भाव हमें सदा रखना है ये भक्ति की तीसरी अवस्था है अब जब वो अपने ऋषि के यहां पढ़ने पहुंच गए हैं उज्जैन में तो ब्रज में गोपियों से कहती हैं राधा के आज होगा महारास तो वो तो वहां पर है, आश्रम में है संदीपनी के तो कहा ने भीतर से जाने दिए बोले नहीं तो कहा इसी के साथ महाराज होगा याद रखो कि भक्ति में दो नहीं होते दो आते ही आसक्ति होती है विषांत जगत होता है भक्ति करा भी नहीं वो मुझ में हो और मैं उसमें हूं और सारी रात उसी में झूमती रहे तो महारास है और बाहर के दिखावे नाटकों में मटक रहे हैं तो ये विषयांत जगत है ये महापाप है का अवस्था में अब मत पूछना कि वो कहाँ है जहां बैठा है उसी के रस में महारास है गोविंद आप हैं आपका निमित्त बनके संसार की सेवा करेंगे न लिपटाएंगे किसी से को न लिपटेंगे अब किसी से यह राह है हमारी इस प्रकार भक्ति खाली माला फेरण नहीं है हमने कृष्ण भक्ति को कभी जाना ही नहीं जो वेद की रिजाएं पढ़ा रही हैं उन्हें हमने नहीं पहचाना और फिर हमने जाना कि भगवान मथुरा छोड़कर द्वारिका में चले गए तो हमने भक्ति की अगली अवस्था क्या हमें भी निरंतर भक्ति रस का वर्शन करते हुए प्रवर्षण करती हुई कथाएं हम कर चुके हैं प्रवर्षण करते हुए हमें भी द्वारिका में प्रवेश करना होगा और ये द्वारिका है ब्रह्मरंद्र तुम्हारी द एंट्रेंस जहां से तुम इस बॉडी में एंटर किए हो और जहां से तुम्हें जाना है चाहो तो आत्मा के साथ ब्रह्मांड से स्वतः ज्योतिबंध प्रकट हो जाओ नहीं तो कपाल गिरिया करके भी इसी द्वार से भेजे जाओगे ये द्वारिका किधर से जाना है अपने अपने आप को उत्तर दो डू यू वॉन्ट टू क्रिमिनली वेस्ट योर सेल्फ जस्ट फॉर मेटीरियल एक जितना जीवन भर में तुमने कमाया है उसे एक जगह रखो और मुझे एक दिन जिंदगी का बढ़ा के दिखा। एक घंटा ही बढ़ा तो बताओ वो क्षण कीमती थे या ये पैसा कीमती और इस पैसे की भूख ने तुम्हें भिखमंगा ही तो बनाया है क्योंकि भौतिकताओं के करोड़पति महान निर्धन और भिखमंगे होते हैं मैंने पूंजीपतियों को मंदिरों की आड़ में चंद्र बटोरते देखा तो कितना बड़ा पूंजीपति हो जो मन के निर्धन हैं, वो निर्धनतम जीवन जीते हैं और निर्धनतम मौत मर जाते हैं अपनी कीमत करो अपने को पढ़ो तुम प्रभु की बनाई सर्वोत्तम कृति हो और प्रत्येक क्षण जो परमेश्वर दे रहा उससे मूल्यवान यहां धरती पर कुछ भी नहीं है उन्हें कभी बर्बाद मत करो उन्हें सोने चांदी में मत धो उस अमृत को हाथ से मत जाने दो नहीं तो अतिरिक्त योनियों में प्रेत योनियों में प्यासे मरोगे प्रेतावस्था की घुटन आपने क्या कभी पहचानी है नहीं ना कभी थ्रोट का गले का कैंसर का मरीज मिल जाए भूख लगी है खा नहीं सकता प्यास है पी नहीं सकता ये जो बंध है प्रेत योनी में भी यही है अतृप्तियां वहीं खड़ी हैं मुंह नहीं तो पीऊं कैसे कैसे पेटी नहीं है उस उस घुटन को जीना चाहते हो क्या उन अतृप्तियों में भटकना चाहते हो क्या क्योंकि शरीर तो छूट जाएगा संस्कार तो नहीं जाएंगे तो कहां कहां पीड़ा पाओगे कितना कितना भटकोगे कभी सोचा तुमने आत्मा में पूर्ण तृप्तता खोजो और उस तृतता में जीना सीखो नहीं तो पीड़ा ही पीड़ा घोटन ही घोटन, करोड़ों जन्म तुम्हारे करोड़ों असंख्यों जन्म तुमको भटकना पड़ेगा अपने मूल्य करो अपने को पढ़ो अपने को पहचानो है ना? चंद पैसों के लिए चंद रुपयों के लिए तुम झूठ बोल देते हो बिक जाते हो तुमने प्रभु के बनाए सारे स्वरूप का सर्वनाश किया मैं और मेरों की खातिर तुमने भगवान को दिन रात गालियां दी है ऐसा करके ये बड़ा पतित कर्म है भले समाज के पास इसका तराजू नहीं है लेकिन तेरा अंतर तो तराजू है तेरे भीतर बैठा भगवान तो है तराजू भीतर है तुम्हारे एक क्षण भी उससे अलग न जाए एक सांस भी उससे हट के न जाए उसकी मनोहारी रूप में मन सदा रहे नारायण आप है गोविंद सदा उसकी भक्ति में मन डूबा रहे तो भक्ति है और फिर हम कथा में भी हैं, हाँ ऐतिहासिक में भी और उसकी पृष्ठभूमि से उधरता यह रहस्य लीला का भी है तो कृष्ण ने सौ द्वारिकाएं फसाई थी हमारी कथा यही है जो आज भी सौ राष्ट्रों के रूप में सौराष्ट्र जिसे हम कहते हैं तो इसके हंड्रेड डिविजन्स किए गए थे सागर के किनारे पूरा स्प्रेड है इसका भावनगर से लेकर और सिंधु तक जो पाकिस्तान में है यह पूरा इलाका है जो वासुदेव की द्वारिकाएं हैं सुंदर घने जंगल हैं और यही कृष्ण ने सबको बचाया है तेरा मन तेरी कल्पनाए द्वारिका में आकर एक सुंदर उपवन सा हो जाती है सुगंध ही सुगंध है फिर न ईर्षा है न द्वेष है न विषय है और न ही कोई दुर्गंध है मथुरा ये शरीर इसको तो जाना है सत्रह बार आत्मा ने श्री कृष्ण स्वयं जरासंध को पराजित किया है लेकिन जरासंध तो आता रहेगा जो पा जाएगा द्वारिका का राह वो जाएगा अनंत अमर की राह और बाकियों को जरासंध पकड़ के चिता की लकड़ियों पर ले जाएगा वहीं हर मथुरा पहुंचेगी हर शरीर पहुंचेगा क्या तू और क्या तेरा उ क्या तेरा मथना जीवन का मत उरा मथुरा सब कहा होगा अब यमुना नहीं होगी अब तो साक्षात यमराज होगा चिता की लकड़ियों पर हो गई तो। क्या तुम्हें याद नहीं रोज जाती ये अर्थी देखते हो और फिर भी तुम्हें याद नहीं कि अति मूल्यवान वो जीवन के क्षण हैं जिन्हें तुम पैसे में तोड़ रहे हो झूठे कपटी संबंधों में ढूंढते हो क्या एक सरल सरस सहेज एक प्रभु भक्त में बसा हुआ एक ईमानदार भाव सुखपूर्वक जी नहीं सकते तुम खाना मट्टी से अन्न वो लाता है अन्न को भोजन के रूप में खाते तुम भले हो फिर उसको रक्त में वही लौटाता है अगर वो कह दे नहीं लौटाऊंगा तो सात्विक खाना भी सड़ करके तुम्हें तुम्हारे शरीर में कैंसर बना देगा मर जाओ जब सब कुछ वो कर रहा है तो हम सब बाप क्यों करते हैं क्या हम कभी अपने से ईमानदारी से पूछेंगे सौ द्वारिकाएं बसी हैं ये उन दिनों की बात है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में भी वहाँ वल्लभ में हमको जाना पड़ता था तो वहां उन्होंने मुझसे पूछा तो हमने कहा सौ द्वारिकाएं थी तो सबके सब, सब लोग चौंक पड़े विदेशी भी आए हुए थे हाँ वैसे भी स्टूडेंट्स भी रहते हैं हम तो कहने सौ द्वारिका हमने सुनी नहीं थी तो उन्होंने कहा क्या आप लोकेशन दे सकते हैं हमने कहा हम लोकेशन दे सकते हैं तो हम लोग द्वारिका की लोकेशन पे गए तो वो हंड्रेड जो स्पॉट थे वो दिखाए उनको किसी के आगे सागर में ही वो मूल द्वारिकाएँ हैं जो बसी हुई हैं बस्तियाँ वहीं थीं और सागर उफन आया था सब डूब गए थे और ये सागर राजस्थान तक बढ़ता हुआ चला गया था ये सारे इलाके डूब गए थे तो राजस्थान के भी बहुत से भूभाग उसी में डूब गए थे तो कहने लगे आप लोकेशन दो हम खोज कराते हैं तो 34 द्वारे चौंतीस द्वारिकाए हमारी नेवी ने अभी तक खोज ली है ऐसा नहीं कि अब हम अकेले ही बता रहे हैं अब सब गा रहे हैं हाँ और बाकी के लिए फंडस अभी नहीं मिले हैं जिस दिन मिलेगा हम आपको सौ द्वारिकाएं गिन देंगे ये सौ द्वारिकाएं क्यों बनाई गई थी कि असुर जो पकड़ करके गुलामों को बहनों को बहुओं को बेटियों को सबको जिसको खरीद पाते थे नहीं तो लूट पाते थे उठा लेते थे आदमी बूढ़े जवान सबको मिडिल ईस्ट में जो काल यमन था वही खरीदता था काल आखिरी राजा था इनका जो पिरामिड बनाया इसके बाद फिर किसी ने नहीं, नहीं क्योंकि काल यमन को कृष्ण के साथ युद्ध में ही वो मुझकुंड के द्वारा मारा गया था तो उसके बाद से फिर उसके बाद कोई पिरामिड नहीं बने थे और पिरामिड बनाकर के राजा को उसमें मम्मी बना के इसलिए रखते थे कि असुर राज शुक्राचार्य आएगा और संजीवनी मंत्र से जीवित कर देगा हाँ तो शुक्राचार्य कहाँ से आएगा जबकि वो ग्रह ही जन्महीन हो गया था हाँ जो वीनस से जो भी लाइफ हमने उतारी थी तो वो भी सूरज बन रहा है धीरे धीरे वीनस भी अपने में उसके पास काफ़ी चंद्रमा है जो धीरे धीरे प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति से आप लोगों को उतारा गया था गऊओं के गर्भ से आपके पूर्वजों और उसके बाद अब प्लैनेट नहीं है जुपीटर एक छोटा सा सूर्य है स्टार है और धीरे धीरे ये सूरज के जैसा हो जाएगा और फिर बाकी ग्रह इसकी परिक्रमाओं के लिए चंद्रमा जो है वो भी समय के साथ बढ़ते रहेंगे जैसे आप भी उम्र के साथ बढ़ते हैं वैसे ही प्लेनेट एक्सपेंशंस को जाते हैं बिग बैंग कहीं नहीं होती है हाँ तो इस प्रकार आज धरती के पास एक चांद है आप क्या सोचते हो कि सदा धरती धरती रहेगी नहीं वक्त के साथ ये भी सूरज बनेगी और हमें इसको छोड़कर जाना होगा दिस इज ला ऑफ नेचर शुक्ल कृष्ण गति हेते श्रीमद भगवदगीता जगता शाश्वत मते एक अनावृत अन्य आवर्तते पुनः अगर ये प्लेनेट के रूप में सूरज का की नहीं जाएगी तो यह धूम्रमार से पित्रयान से पुनः महाप्रलय को चली जाएगी और इसके एटम फिर विसर्जित हो जाएंगे लेकिन इनमें जो भी कॉस्मिक एनर्जी को डेवलप करके सूरज बन जाएगा वो एक अनंत आयु पाएगा दो रास्ते हैं कि जैसे मनुष्य के गर्भ में वनस्पति के कणों को यज्ञों के द्वारा रक्त के कणों में बदल करके एक शिशु को बनाया बिंदु बिंदु जुड़े जैसे बसमी के कण पेड़ों के गर्भ में जुड़ करके फल बने वैसे ही हिरण्य गर्भ में क्षीर सागर में ये प्लेनेट भी बनते हैं द सिस्टम इज वन एंड सिंगुलर ये सनातन है सनातन माने नित्य एवर ये हर जगह यूनिफॉर्म है और यूनिवर्सल है दिस इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ ये सत्य का हाँ सचराचर व्यापी स्वरूप है जो कभी बदलता नहीं तो हर ग्रह को सूरज बरना होगा नहीं तो महाप्रलय में बिंदु बिंदु में विसर्जित होकर के मरना होगा और यही नियम तुम्हारे लिए भी है या तो तुम आत्मा से जुड़ के सूरज हो जाओ ब्रह्मरंध से ब्रह्मांड से ज्योति बनकर के जाओ नहीं तो तुमको उस मृत ग्रह की भांति चिता की लकड़ियों पर अग्नियों को अर्पित होना होगा कोई अलग रास्ता नहीं है जो नियम सूरज के लिए है जो नियम पृथ्वी के लिए है जो नक्षत्रों और सितारों के लिए है रे मानव वही नियम तुम्हारे लिए है कोई भी कानून यहां ये नहीं कि इस पर अलग है और उस पर अलग है ये अल्पसंख्यक है ये बहुसंख्यक है ये नेता लोग कर सकते हैं धर्म की राह में कोई भेद नहीं होता है आपको भी दो में से एक रास्ता चुनना होगा तो हमने उनको वो सौ द्वारिकाएं दिखाई उसके बाद एक ने कहा वो भेंट द्वारे का कहाँ थी तो खैर वो एक जो बनी हुई अब जो बाद में बनी थी भोसले राजाओं ने बनवाई थी तो वो भेंट द्वारे का भी को दिखाई विदेशियों को तो बाद में कहने लगे आप बताइए वो कहाँ थी हमने वो हम दिखाई नहीं सकते बोले क्यों मैंने नहीं उसे हर कोई नहीं देख सकता तो कहने की हम पापे हैं इसलिए नहीं देख सकते मैंने कहा अब जो समझिए सच बात क्या बताई हमने कहा भाई वो भेंट द्वारे का हमारा बड़ा जहाजी बेड़ा था क्योंकि सबसे पहले इस धरती पर नेवी हमी ने बनाई थी राम के काल में पुल बनाना पड़ा था आपको याद है नेवी हमी ने बनाई थी कृष्ण के पीरियड दैट वाज द फर्स्ट नेवल फोर्स जिसे कृष्ण ने स्वयं बनाया था तो जो बहुत बड़ा ये जहाजी बेड़ा था बाकी युद्ध पोतों के साथ इसी को भेंट द्वारिका कहते थे तो ये बीच सागर में असुरों को इंटरसेप्ट करता था और उनके जहाज़ों की तलाशी लेता था और यहीं आकर के सारे राजा असुर राजा उनको भेंट भी देते थे और अगर किसी के पास गुलाम होते थे तो उस जहाजी बेड़े को अपराधी मान करके विध्वंस कर दिया जाता था क्या भारत से एक भी किसी लड़के बच्चे बच्ची बूढ़े जवान किसी को गुलाम बनाकर नहीं ले जा सकते प्रभु की बनाई इस मनोरम कृति को गुलाम बनाने का हक किसी असुर को नहीं है तो द्वारिका है क्योंकि मथुरा से असुरों के ऊपर हमने नियंत्रण नहीं कर सकते थे तो इसीलिए मथुरा से इन एक नए साम्राज्य की स्थापना की गई और उसको यहां ला करके द्वारिकाओं के रूप में बसाया गया और एक सौ जो जहाजी बेड़ा था वही भेंट द्वारिका था और जो कृष्ण के उपरांत प्रदुम्न उसके अधिष्ठाता होते थे लेकिन बहुत ही जल्दी जब एक खंड प्रलय हुई भयंकर उल्का पात हुई सागर ने फिर अपने रूप फैलाए और सागर कभी भी ऊपर बढ़ सकते हैं सारी बम्बई आपकी एक घंटे में डूब सकती है और उसके बाद उस कदर डूबती चली जाएगी कि आगे तक सागर बढ़ेगा और फिर कहानियों में होगा कि कभी वहां एक बंबई हुआ करती थी जैसे आज द्वारिकाओं की बात है हा ऐसा बहुत बार हुआ है बहुत बार हुआ है तो वहां द्वारिकाएं बसाई गई एक दिव्य भव्य नगरी थी और जो सौ जो उनके नायक थे कृष्ण के सौ राज्यों में जो उसको बांटा गया था तो वो सौ पालक कहलाते थे द्वारपाल कहलाते थे पालक थे राजा यहाँ कोई नहीं था क्योंकि कृष्ण कभी भी साम्राज्य नहीं बनाते थे ही वॉज द फर्स्ट कम्युनिस्ट एवर नोन इन द हिस्ट्री वो मुकुट भी नहीं पहनते थे सुधर्मा सभा के अतिरिक्त आज इतिहास बहुत कुछ उल्टा सीधा जो लोग अभी जो देखते हैं उसी को अतीत का सोच के लिख डालते लेकिन ये सत्य नहीं था वे कर्मयोगी थे एक तपस्वी थे औद्वाराधीश होने तक वो ब्रह्मचारी रहा और इस समय उनकी आयु लगभग पचास बावन वर्ष की थी उसने कभी अपना घर नहीं बसाया था। जो रास लीलाएं और महारास लीलाओं की कथाएं आप सुनते हैं, उसमें साढ़े तीन बरस से दस बरस तक रहा की उम्र तक ही रहा, और फिर वो कभी लौट उसे बृंदावन नहीं गया पहले उत्तराधिकारी हुआ युवराज बना और फिर जब सादीपनी ऋषि की यहां से लौट के आया तो वो मथुराधीश था अब सत्रह बार आक्रमण किए जरा संध ने सेनाएं बटोर करके 18वीं बार गुरुद्वारे का अधीश हो गया था और इस बीच में वो किसी के स्वयंबर में कभी नहीं गया उसने कोई शादी नहीं करी उसका एक ही कहना था कि जब सेवा ही रहा है तो मैं हर घर का हूँ अलग घर नहीं बसा सकता कि बसा घर मेरा मुझे उजड़ा ही रहने दे कि मेरे घर के बसने में हजारों घर उजड़ते हैं कुछ ऐसा ही भाव था उनका तो कभी गृह बनने की सोच भी नहीं सकते थे जिसके साथ आप गोपियां न चाहते वो बहुत शर्मीले थे वीरशाही वासी बहुत संकोची भी थे दूसरों की भावनाओं पे तो द्रवित भी हो जाते थे जबकि बलराम महाबलशाली थे और वो द्रवित नहीं होते थे वो चीर फाड़ तुरंत कर डालते थे हाँ वो निर्दयी हो जाते थे हाँ बस कृष्ण के आगे वो अपने आप को असहाय पाते थे हाँ जो कन्हैया कहे उसे मान लेंगे हाँ और कृष्ण के कारण ही वो महाराज वसुदेव के उत्तराधिकारी होते हुए भी अपने राज्य को नहीं संभाले वो कन्हैया के साथ ही रहे बोले नहीं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा हाँ। बहुत प्यार करते थे और इस प्रकार द्वारिकाधीश बनने के बाद जितने असुर थे एक एक करके सब मिटते चले गए और इनका असुरों का काम क्या था कि गुलामों को खरीदना नहीं तो लूट लेना चोरी करवा देना जुए में हार हरा करके उठवा लेना और सबको बटोर करके मिडिल ईस्ट में असुरों के यहाँ बड़े जो महाबली असुर होते थे उनके यहाँ बेच देना अब वो इनसे जो भी करते थे आप कल्पना कर सकते हैं हाँ कि जहाँ वो राजा जब मम्मी बनके सुलाया जाता था तो क्या आप विश्वास करोगे कि हजारों ऐसे ही ग़ुलामों को औरतों को और बच्चियों और आदमियों को उसी में दबा दिया जाता था कि जब राजा उठेगा तो उसके साथ सेवक अंगरक्षक ये तो होने चाहिए वो भी सब बना दिए जाते थे ऐसा ये नहीं कि खाली वहीं होता हो चीन में भी होता था ममी बनाने के बाद इनको इनके ऊपर प्लस्तर करके इनको मूर्तियां बना देते थे पूरी की पूरी फौज़े निकलती थी और पहले ये समझते थे पत्थर की हैं और बाद में जब उसके भीतर देखा गया तो बोन्स थे कपड़े थे अर्थात ममी के ऊपर मूर्ति बनाई होती जबकि यहां से तू अमर हो सकता था अमर होने की हवस ने तू इससे कितने गुनाह कराए थे कैसे भयंकर अपराध आपने हमेशा दूसरों को लूट के अपना लंका बनानी चाहिए और फिर आपने कहा भी कि आपको धर्मपुत्र माना जाए बहुत अच्छे धर्मात्मा है इज अ वेरी नाइस पर्सन अगर लुटेरा कह दूं तो बुरा मान जाओगे लेकिन सच क्या है बताओ तो मुझको कौन सी कामयाब जिंदगी जी है तुमने कि मौत को जीत पाए हो तो कामयाबी कहां है तुम्हारे पास और जीत सकते थे उस तरफ गए नहीं तुम धर्म की राह में भी अपने से हट के कट के बंट के तुमने ईश्वर बाहर ढूंढने चाहे अपने भीतर जाना नहीं चाह वो बैठा है भीतर उसे मिलना नहीं है ये सब क्या है और हर बार मेरा मन बदलता क्यों है अगर हर बार मन बदलता रहा तो और तो और मेरा अंतर आत्मा ही मुझसे यकीन हटा लेगा कह करे नहीं ये झूठा मक्का रही तो क्या मैं एकांी भाव से उस आत्मा के साथ जुड़कर उसमें बस करके रच करके रम करके जी नहीं सकता देर क्यों कर रहा क्या मैं अजर अमर हूं क्या मुझे याद नहीं कि मेरे सामने बहुत से लोग अर्थियों पर लद करके शमशानों में बिखर गए हैं भाष्मी के कणों में क्या उनके मकान दुकान संपत्ति उनके एफडी उनके साथ है अगर स्वप्न में भी अपने लोगों को दिख जाए तो सब कहते हैं स्वामी जी इसकी गया करा दो तो दिख क्यों रहा है हमें बड़ा डर लगता बगाओ इसको ये वही है जिन्हें आप बहुत प्यार करते ये रूप बदले क्यों आपके क्योंकि आप सब उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते थे और वो रास्ता हिमालय से होके नहीं जाता भीतर से जाता है आपको लंदन जाने की जरूरत नहीं थी द्वारिका में ही जाना था द्वारिका में बसना था गोविंद के धाम में आना था ब्रह्मरंद्र में अपने आप को साधना के द्वारा समाधि करना था क्योंकि यहीं से आपने इस शरीर में प्रवेश भी जी पाता है जब माता के गर्भ में शिशु बाद में आता है सबसे पहले ब्रह्मरंध्र में उसका प्रवेश होता है और वहीं पहला कोश बनता है इसमें चार डीएनए होते हैं पिक्चर्स होती हैं हर कोश में बॉडी के हर सेल में एक माता का दूसरा पिता का तीसरा उस जीव का और चौथा उस क्षण का जिस क्षण पहला कोश बना है और फिर यहीं से कोश बन बन करके ब्रह्मरंद्र से ही धीरे धीरे गर्भ में आते हैं पिंड का स्वरूप पाते हैं और पांचवें महीने जीव को उसमें प्रवेश मिलता है जब वो पिंड पूर्ण हो जाता है आपका प्रवेश इसीलिए गोद भराई के रसमां पाँचवें महीने करते हैं कि अब वो अभी आ गया है